महाभारत आशमेधिक पर्व पंचविंशोध्याय श्रीकृष्ण के द्वारा अर्जुन से मोक्ष धर्म का वर्णन गुरु और शिष्य के संवाद में ब्रह्मा और महर्षियों के प्रश्नोत्तर अर्जुनुवाच ब्रह्म यत्म गेयम तन्मे व्याख्यात महते ही प्रसाद न सूक्ष्म मे रम ते मति अर्जुन बोले भगवन इस समय आपके कृपाशय से सूक्ष्म विषय के श्रवण में मेरी बुद्धि लग रही है अतः जानने योग्य परब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या कीजिए वासुदेववाच अत्रप्युदाहासम पुरातन संवाद मोक्ष संयुक्त शिष्य से गुरुना सह कश्चिब्राह्मणमासीनम आचार्य संसित व्रत शिष्य पक्ष में श्रेय परप भगवेयरायह याचे तां से ब्रूहितन्म भगवान्नी ने कहा अर्जुन इस विषय को लेकर गुरु और शिष्य में जो मोक्ष विषयक संवाद हुआ था वह प्राचीन इतिहास बतलाया जा रहा है एक दिन उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक ब्रह्मवेत्ता आचार्य अपने आसन पर विराजमान थे परम तप उस समय किसी बुद्धिमान शिष्य ने उनके पास जाकर निवेदन किया भगवान मैं कल्याण मार्ग में प्रवृत्त होकर आपके शरण में आया हूँ और आपके चरणों में मस्तक झुका याचना कर करता हूँ कि मैं जो कुछ पूछूँ उसका उत्तर दीजिए मैं जानना चाहता हूं कि श्रेय क्या है यत्र पार्थ प्रवक्षात्र प्रकार कहने वाले उस शिष्य से गुरु बोले विप्र तुम्हारा जिस विषय में संशय है वह सब मैं तुम्हें बताऊँगा सुरश्रेष्ठ गुरु न गुरि परिप प्रक्षणु महामते महाबते गुरु शेठ अर्जुन गुरु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उस गुरु के प्यारे शिष्य ने हाथ जोड़कर जो कुछ पूछा उसे सुनो शिष्य शिष्यवाच कतम कुत त्यम ब्रोहि यता भूताने स्थावरा चराि च शिष्य बोला विप्रवर मैं कहाँ से आया हूँ और आप कहाँ से आए हैं जगत के चराचर जीव कहाँ से उत्पन्न हुए हैं जो परम तत्व हैं उसे आप यथार्थ रूप से बताइए के न जीवंत भूता ने तेषा किम परम किम सत्यम किम तपो विप्र के गुणाम सदिरी तिरऋता विप्रवर संपूर्ण जीव किससे जीवन धारण करते हैं उनके अधिक से अधिक आयु कितनी है सत्य और तप क्या है सत्षों ने किन गुणों की प्रशंसा की है के पंथा शिवास्थ्य किं सुखम किंतुष्कृतम भी भगवन्श्नाथ तथ्य न सुबृता वक्तुर्मरह विप्रे यथावधे तत्व तदन्य नेतान प्रश्न वक्त मिहा धर्मताम त्रीट परम कौतूहल म मोक्ष धर्मार्थ कुछ लोहो भगवान लोहो के सुगी कौन कौन से मार्ग कल्याण करने वाले हैं सर्वोत्तम सुख क्या है और पाप किसे कहते हैं श्रेष्ठ व्रत का आचरण करने वाले गुरुदेव मेरे इन प्रश्नों का आप यथार्थ रूप से उत्तर देने में समर्थ हैं धर्मज्ञों में श्रेष्ठ विप्र विपृति यह सब जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है इस विषय में इन प्रश्नों का तत्वतः यथार्थ उत्तर देने में आपसे अतिरिक्त दूसरा कोई समर्थ नहीं है अतः आप ही बताइए क्योंकि संसार में मोक्ष धर्मों के तत्व के ज्ञान में आप कुशल बताए गए हैं सर्वसंशय संचित नीरवश्च मोक्ष कामा तथा व्यम हम संसार से भयभीत और मोक्ष के इच्छुक हैं आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं जो सब प्रकार के शंकाओं का निवारण कर सके वासुदेववाच तस्में संप्रतिपन्नाय यते शिष्याय गुणयुक्ताय शांताय प्रियवर्तियाभूताय दाँताय ब्रह्मचारिण तश्नाब्रवीत पार्थेदी सृतवृत गुरु गुरुकुल ने कहा गुरु कुल अर्जुन सब प्रकार से गुरु की में आया था यथोचित गुरुकुल प्रश्न करता था गुणवान और शांत था छाया के भांति साथ रहकर गुरु का प्रिय करता था तथा जितेंद्रिय संयमी और ब्रह्मचारी था उसके पूछने पर मेधावी एवं व्रतधारी गुरु ने पूर्वोक्त सभी प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दिया गुरु ब्रह्मणोक्तृतम वेद विद्याभूता गुरु बोले बेटा ब्रह्मा जी ने वेद विद्या का आश्रय लेकर तुम्हारे पूछे हुए इन सभी प्रश्नों का उत्तर पहले से ही दे रखा है तथा प्रधान प्रधान ऋचियों ने उसका सदा ही सेमन किया है उन प्रश्नों के उत्तर में परमार्थ विषय विचार किया गया है ज्ञानम्थव परम विद्मा संन्यास हम तब उत्तम यस्तुे निराबाधम ज्ञान तत्व सर्वभूत समात्मा थर्व गतिष्यते हम ज्ञान को ही पर ब्रह्म और सन्यास को उत्तम तप जानते हैं जो अबाधित ज्ञान तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर अपने को सब प्राणियों के भीतर स्थित देखता है वह सर्वगति सर्वव्यापक माना जाता है यो विद्वान सहवा संवास पश्यते तथय एक नाना स दुखात् परिमुच्यते यो विद्वान संयोग और वियोग को तथा वैसे ही एकत्व और नानात्व को एक साथ तत्वतः जानता है वह दुख से मुक्त हो जाता है यो न काम किंचित किंचितिम्यते इोक स्थ एवि ब्रह्मभूया कलते जो किसी वस्तु की कामना नहीं करता तथा जिसके मन में किसी बात का अभिमान नहीं होता वह इस लोक में रहता हुआ ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है प्रधान गुण तत्व सर्वभूत विधानवे निर्ममो निरहंकारो मुच्यते नात्र संशय जो माया और सत्वादि गुणों के तत्व को जानता है जैसे सब भूतों के विधान का ज्ञान है और जो ममता तथा अहंकार से रहित हो गया है वह मुक्त हो जाता है इसमें संदेह नहीं है अभ्यक्त बीज प्रभु बुद्धिस्कंध मयो महान महाअंकार विटप इंद्रिया कोटर महाभूत विशेषस्य विशेष प्रति सदापर्ण सदा पुष्प सदा शुभ फलोदय आजीवसर्वभूता ब्रह्मबीज सनातन एतज्ञाच तत्वादी ज्ञानीन परमाशीना चिंताचाताप्य जहाते मृत्योजन्मने यह देके सै अज्ञान मूल अंकुर अर्थात जड़ है बुद्धि बुद्धिस्कन्ध अर्थना है अहंकार शाखा है इंद्रियां खोखले हैं पंच महाभूत उसके विशेष अवयव हैं और उन भूतों के विशेष भेद उसकी टहनियाँ हैं इसमें सदा ही संकल्प रूपी पत्ते उगते और कर्म रूपी फूल खिलते रहते हैं शुभ कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख दुखादि ही उसमें सदा लगे रहने वाले फल हैं इस प्रकार ब्रह्मरूपी भी से प्रकट होकर प्रवाह रूप से सदा मौजूद रहने वाला देह रूपी वृक्ष समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है जो इसके तत्व को भली भांति जान ज्ञान रूपी उत्तम तलवार से इसे काट डालता है वह अमृतत्व को प्राप्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है भूत भव्य भविष्या धर्म कामह निश्चय सिद्ध संघ परिख्यात पुराकल्पम सनातनम प्रवक्षे हम महाप्राज्य पद्मते अपद्यते यदि संसिधा भवन्ति अमरेश महाप्राज्य जिसमें भूत वर्तमान और भविष्य आदि के तथा धर्म अर्थ और काम के स्वरूप का निश्चय किया गया है जिसको सिद्धों के समुदाय ने भली भाति जाना है जिसका पूर्व काल में निर्णय किया गया था और बुद्धिमान पुरुष जिसे जानकर सिद्ध हो जाते हैं उस परम उत्तम सनातन ज्ञान का अब मैं तुमसे वर्णन करता हूँ उपगमर्ष पूर्व जिघाससंत परस्पर प्रजापति भरद्वाज गौतमो भार्गवस्तथा वशिष्ठ आशभस्व विश्वामित्रो त्रिविव मारा सर्वान्क्रम्य परशाता स्वकर्मी ऋषिमांगीर संद्धम पुरस्कृत तु तेजा ददसुर्ब्रह्मीतकम तम प्रणम्य महात्मा सुखासीन महर्ष्य परम् पहले की बात है प्रजापति दक्ष भरद्वाज गौतम भृगुनंदनशुक्र वशिष्ठ कश्यप मित्र और अत्रि आदि महर्षि अपने कर्मों द्वारा समस्त मार्गों में भटकते भटकते जब बहुत थक गए तब एकत्रित हो आपस में जिज्ञासा करते हुए परम वृद्ध अंगिरा मुनि को आगे करके ब्रह्मलोक में गए और वहाँ सुखपूर्वक बैठे हुए पाप पापरहित महात्मा ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन महर्षि ब्राह्मणों ने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया फिर तुम्हारी ही तरह अपने परम कल्याण के विषय में पूछा कथम कर्म क्रिया साधु कथम उच्चैत किलिषा केनो मार्गा मार्ग शिवाश्चि कित्यं किं चुष्कृत श्रेष्ठ कर्म किस प्रकार करना चाहिए मनुष्य पाप से किस प्रकार छूटता है कौन से मार्ग हमारे लिए कल्याणकारक है सत्य क्या है और पाप क्या है कौचो बहु मार्गो मार्ग हो प्राप्त दक्षिणोत्तर प्रलय चाप वर्गम चूताप्य कर्मों के वेदो मार्ग कौन से हैं जिनसे मनुष्य दक्षिणायन और उत्तरायण गति को प्राप्त होते हैं प्रलय और मोक्ष क्या है एवं प्राणियों के जन्म और मरण क्या है सृे यदा प्रवृताम तत्ते हम समक्षाशिष्य यहाँ उन मनुश्रेष्ठ महर्षियों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन प्रपिता ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा वह मैं तुम्हें शास्त्रानुसार पूर्णतया बताऊंगा उसे सुनो ब्रह्मोवाच सत्याद्भूता जाता स्थावराणी चरा चपसाता जीवंती तद्वत्त सुव्रताम जोनिक्रम्य वर्तंत स्वीन कर्मण ब्रह्मा जी ने कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों ऐसा जानो कि चराचर जीव सत्य स्वरूप परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और तप रूप कर्म से जीवन धारण करते हैं वे अपने कारण स्वरूप ब्रह्म को भूलकर अपने कर्मों के अनुसार आवागमन के चक्र में घूमते हैं सत्यम ही गुण संयुक्तम निहतम क्योंकि गुणों से युक्त हुआ सत्य ही पाँच लक्षणों वाला निश्चित किया गया है ब्रह्म सत्यम तपस्त सत्यम से प्रजापति सत्याभूता जाता सत्यम भूतमहम जगत् ब्रह्म सत्य है तप सत्य है और प्रजापति भी सत्य है सत्य से ही संपूर्ण भूतों का जन्म हुआ है यह भौतिक जगत सत्य रूप ही है तस्मा सत्यमयाप्रा निम पराजना अतीत क्रोध संताप नियता धर्म से भी तलिए सदा योग में लगे रहने वाले क्रोध और संताप से दूर रहने वाले तथा नियमों का पालन करने वाले धर्म से भी ब्राह्मण सत्य का आश्रय लेते हैं अन्योन्यतान वैद्या धर्म से तो प्रवर्तका संप्रवक्षा भी शाश्वता लोक भावना जो परस्पर एक दूसरे को नियम के अंदर रखते रखने वाले धर्म मर्यादा के प्रवर्तक और विद्वान हैं उन ब्राह्मणों के प्रति मैं लोक कल्याणकारी सनातन धर्मों का उपदेश करूंगा। चातुर्विद्यम तथा वर्ण चातुराश्रमिकान पृथक धर्म में चतुष्पद निमीषिण वैसे ही प्रत्येक वर्ण और आश्रम के लिए पृथक पृथक चार विद्याओं का वर्णन करूंगा। मनीषी विद्वान चार चरणों वाले एक धर्म को नित्य बतलाते हैं पंथानम वह प्रवक्षाबे शिव क्षेम करम दिजा ब्रह्म भाव पूर्व मनीष भी द्विजरों पूर्व काल में मनीषी पुरुष जिसका सहारा ले चुके हैं और जो ब्रह्म भाव की प्राप्ति का सुनिश्चित साधन है उस परम मंगलकारी कल्याण में मार्ग का तुम लोगों के प्रति उपदेश करता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो गदंतस्तमया तिदेह पंथानम दुर्विदं परम निबोधत महाभागा निकले परम पदम सौभाग्यशाली प्रवक्तागण उस अत्यंत अत्यंत्ये मार्ग को जो कि पूर्णतया परम पर स्वरूप है यहाँ अब मुझसे सुनो ब्रह्मचारी बाहुआश्रम प्रथम पदम गार्षास्थ्यम तो द्वितीय सस्थ मत परम तथा परम तो अध्यात्मम परम पदम आश्रमो में ब्रह्मचर्य को प्रथम आश्रम बताया गया है गारह्यस्थ दूसरा और वानप्रस्थ तीसरा आश्रम है इसके बाद सन्यास आश्रम है इसमें आत्मज्ञान की प्रधानता होती है अतः इसे परम परस्वरूप समझना चाहिए ज्योतिराकाश महादित्यो वायुरेन्द्र प्रजापति नौपैति यावध्यात्म तवदेता पश्यति जब तक अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक मनुष्य इन ज्योति आकाश वायु सूर्य इंद्र और प्रजापति आदि के यथार्थ तत्व को नहीं जानता आत्मज्ञान होने पर इनका यथार्थ ज्ञान हो जाता है तस्ोपाय प्रवक्षाबी पुरस्तात्म निबोधत फल मूला नीलभुजा मुनिरा वसता वाहन प्रस्थम द्विजाती त्रयाणाम उपदिषते ही सर्वेशावर्ण गारद विधि यते ही अतः पहले उस आत्मज्ञान का उपाय बतलाता हूँ सब लोग सुनिए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीन द्विजातियों के लिए वाहप्रस्थ आश्रम का विधान है वन में रहकर कर मुनिवृत्ति का सेवन करते हुए फल मूल और वायु के आहार पर जीवन निर्वाह करने से वान धर्म का पालन होता है गृहस्थ आश्रम का विधान सभी वर्णों के लिए है श्रद्धा लक्षण मित्र धर्म धीरा प्रचक्षते धीरे धर्म से तब विद्वानों ने श्रद्धा को ही धर्म का मुख्य लक्षण बताया है इस प्रकार आप लोगों के प्रति देवजान मार्गों का वर्णन किया गया है धैर्यवान संत महात्मा अपने कर्मों से धर्म मर्यादा का पालन करते हैं एक तरषा पृथ्वध्यालाम सद प्रभु पिय जो मनुष्य उत्तम व्रत का आश्रय लेकर उपर्युक्त धर्मों में से किसी का भी पूर्वक पालन करते हैं वे काल क्रम से संपूर्ण प्राणियों के जन्म और मरण को सदा ही प्रत्यक्ष देते हैं अतस्तत्वा बक्षा यथा तथ्य नेतुना विशेषता सर्वाणी वर्तमान भाग सह अब मैं यथार्थ युक्ति के द्वारा पदार्थों में विभाग पूर्वक रहने वाले संपूर्ण तत्वों का वर्णन करता हूँ महानात्मा तथा व्यक्त अहंकार तथा इंद्रिया दस एक च महाभूता पंच च विशेषा पंचभूता सर्ग सनातन चतुर्विशतिर एक तत्व संख्या अव्यक्त प्रकृति महत्त्व अहंकार दस इंद्रिया एक मन पंच महाभूत और उनके शब्द आदि विशेष गुण यह चौबीस तत्वों का सनातन सर्ग है तथा एक जीवात्मा इस प्रकार तत्वों की संख्या पचीस बतलाई गई है तत्वाम युभ भेद सर्वेश प्रभुवाप्यु छ ध धीर सर्वभूत न मोहम्मधती जो इन सब तत्वों की उत्पत्ति और लय को ठीक ठीक जानता है वह संपूर्ण प्राणियों में धीर है और वह कभी मोह में नहीं पड़ता तत्वान्न यो वेद तेयथातथ गुणाश्चर्वान्नखिला दैवता विधोत पाप महाप्रमुच्च बंधनम सर्वलोकान्न बनान समस्तते जो संपूर्ण तत्वों गुणों तथा समस्त देवताओं को यथार्थ रूप से जानता है उसके पाप धूल जाते हैं और वह बंधन से मुक्त होकर संपूर्ण दिव्य लोकों के सुख का अनुभव करता है इति थ्री महाभारत आसमेदिक परमि अणुगीता परमि गुरुशिष्य संवाद पंच त्रिशोध्याय इस प्रकार से महाभारत आसमेदिक पर्व के अंतर्गत अणुगीता पर्व में गुरुशिष्य संवाद विच्छेद पैंतीसवा अध्याय पूरा हुआ